से हो गया था आगे। योग प्राप्ति उसके लिए इति कह करके व्यतिरक दर्शे संहिता आत्मा नहीं तो योग प्राप्ति संभव नहीं यह पुनर असंहिता आत्मा असंहता आत्मा जिससे अंत जिसका असंता नहीं उसको प्राप्त नहीं होगा असंहिता आत्मा योगो इति इति दुष्पे मतिपति मश्यात्म यतता शक्यो वक्त मुयत शक्यो वक्त मुयतम दुष्प्राप इति मे मति यक्यो वाएत योगो इति मेमति भगवान कहते असंहिता दुष्प्राप योग योगो है जिसका अंतगण संयता नहीं अवश्यत्मना तो यतता उपायतः अभाप तुम शक्य आत्मा प्राप्त हो सकता है जो वश्यात्म अंतगण जिसका अपने वस में वश में यत्न करता है तो उपाय से प्राप्त किया जा सकता है टीका में व्यतिपन्यास परम पूर्वाधम अनुदे व्याकर व्यतिरेक कथन करने वाले पूर्वार्धे उसका अनुवाद करके व्याख्यान करते भगवान भाष्य कर असंहता अभ्यास अभ्याम असंयत आत्मा अंतकर्ण्य स्वयं असंतात्मा आत्मा का क्या थे अंतकरण वो संयत कैसे होगा स्वयं कैसे होगा अभ्यास वैराग्य अभ्याम असंहित आत्मा ने कहा था? जिसका आत्मा का अर्थ अंतकरण संयत नहीं हुआ अभ्यास वैराग्य के द्वारा अभ्यास वैराग्यभ्याम न संयत आत्मा का अर्थ अंतकरण्य जिसका अंतकरण स्वयं युक्त नहीं हुआ अभ्यास बार बार करने पर दोष्टि से वैराग्य होने पर ही अंतकरण अपने अध्ययन होता है होता अपने अध्ययन होता है जिसका ऐसा नहीं हुआ स्वयं असंयत आत्मा ऐसा असहिता आत्मा न योग दुष्प्राप दुखी न प्राप्त बड़े कष्ट प्राप्त करना बड़ा कठिन है इसे में, में। पूर्वक्त अन्य व्याख्यान परम उत्तरार्थम वैसे पहले जो ये तो कहा हुआ आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता है अब पहले अन्य कहा गया था पूर्व श्लोक में अन्य व्याख्यान पर उत्तरार्ध कथन करते यु पुनर्वश्य आत्मा वश्य आत्मावश्य वश्य कैसे होगा अभ्यास वैराग्य के अभियान अभ्यास वैराग्य के अभियान वश्यत्व आपादित आत्मा मनोवश्य जिसका मन अपने अधीन है वश्य हुआ वश्यत्व को प्राप्त किया गया किसके द्वारा अभ्यास वैराग्य के योगा ध्यान अभ्यास और अभर विषय में दोस्त दृष्टि इससे ही बार बार अभ्यास करे मन को हटा करके आत्मा में लगाए दोष दृष्टि करके विषय से हटाए तब वश्यम आपादित जिसका मन तेन सी नश्यात्मता अंतकर्ण करता है फिर यतन करने पर योग उपाय ऐसी उपाय से योग प्राप्त हो सकता है ठीक है मैं अंतकर्ण से वैराग्यादावत भवित कम तो कम सब पर भी हो गया सिद्ध हो गया अब कहेंगे अब सब सिद्ध हो गया अभी क्या वैराग्य वो तो पहली की अवस्था है ऐसा नहीं सिद्ध होने पर भी वैराग्य आस्था बता भवि तभी आस्था रहनी चाहिए तभी फिर, फिर यत्न करें, यथता यत वर्ष में आया फिर यत्न करते हैं, वैराग्य पूर्वक यथ तो उपाय से प्राप्त होगा उपाय क्या है वैराग्यदि पूर्वक का वैराग्यभ्यास प्रयोग मन गुरुकना यही उपाय द्वारा योग प्राप्त होगा श्लोक बोलोग प्रश्नातर मुत्थापय अन्न प्रश्न का आरंभ करते भगवान भाष्यकार तोगाभ्यासंगीकरण परलोक प्राप्त निमित्ता कर्मानी संगाभ्यास आरम्भ कर लिया साधक योगाभ्यास अंगीकरण न योगाभ्यास करने से क्या किया परलोक योलोक प्राप्ति साधना निमित्ता कर्मा इस लोक प्राप्ति के कर्म परलोक प्राप्ति के कर्म साधना पर लोगोक प्राप्ति के साधन नित्य नित्य का आदि कर्म यह लोग प्राप्ति का लौकिक कर्म सब छोड़ दिया संन्यास करके सब कर्म छोड़ करके योग योगाभ्यास करने लगा योग सिद्धि फलम जो मुख्य साधन सम्यक दर्शन न प्राप्त यह लोग परलोक प्राप्ति का साधन कर्म का त्याग करके योगाभ्यास आरम्भ कर लिया योग सिद्धि फल का ज्ञान फल क्या है ज्ञान सम्यक दर्शन योग सिद्धि समय के दर्शन जबकि की मुख्य का साधन वो यदि प्राप्त नहीं किया न प्राप्त में थी, योगी योग मार्ग मरण काले चलित तो चित्त योग मार्ग से मरण काल में यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया तब तक आगे जब मरने पर भी उस कुछ नहीं मुक्त होई हो यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया योग मार्ग में स्थित है मरण काल में चलित चित्त चलित चित्तम य आत्मा में चिंता नहीं करेगी कुछ अन्य चिंता नहीं किया कष्ट प्राप्त किया फिर इधर उधर हो गया तो फिर इधर तो कर्म त्याग जा कर दिया था पहले से यह पर लोग परलोक प्राप्ति साधन नहीं हुआ मार्ग में प्रभुत्व ज्ञान नहीं हुआ था अंतिम समय में इधर उधर विक्षिप्त हो गया तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा परमात्मा प्राप्त नहीं करेगा यह पर लोग परलोक भ्रष्ट हो गया नाशम आशंकी अर्जुन वाचा उसकी नंका करके टीका में मनो निरध साध्य परिहते सतीलबाच मनोनिरोध दुख साध्य दुस्साध्य मन को रोकना वायुर्वेश दुष्कर्म ये अर्जुन ने पूछा था आशंका करने पर उसका परिहार किया अभ्यास वैराग्य के द्वारा मानव मनोनिरोध हो सकता है फिर प्रश्न अर्जुन पुनर्वकाशम प्रतिलभ है फिर अवकाश प्राप्त करके करता है लोकद्व प्रापक कर्म कुतो संभव है को पूर्व योग्य अर्जुन तो शंका करता है की आशंका करे प्रश्न करेगा तो शंका करते यो कर्म करेगा यह लोक प्राप्ति पर लोग द्वय यह लोग परलोक प्रापक कर्म करेगा तो कर्म से ही प्राप्त हो जाएगा आशंका क्यों होगी ऐसा संकल से कहते योगाभ्यास में प्रवृत्त तो हो गया और संपूर्ण कर्म त्याग कर लिया तथा तो भी अनुष्ठान परिपाक परिप्रापित सम्यक दर्शन सामर्थ्या मुख्य उप कुछ नशंका कहते तो कर्म त्याग कर दिया ठीक है संयास कर दिया योगानुषान करता है योगानुष्टान परिपाक हो जाएगा पक्का हो जाएगा पक्को से क्या होगा परिपापित तो प्राप्त होता है परिपक्वन से प्राप्त होता है सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन अहम सिंह ब्रह्म ज्ञान के सामर्थ्य से मुख्य प्राप्त हो जाएगा तो उसके उसकी से क्या आशंका क्यों है ये चेत सिद्धांतिका में अनेक अंतरायत्वाद योग अनेक अंतराय विघ्न है ज्ञानाभ्यास करने से ज्ञान हो जाता है इतने सरल से नहीं विघ्न बहुत आशंका है यह जन्म प्राण संसिधिर असिध बहुत तो यह जन्म में ही हो जाता है ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई प्रतिबंध हो तो इस जन्म में नहीं होगा संधाय अभिसंध्या जिसने प्राप्त कर लिया उसमें तो कोई आपत्ति नहीं जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो, तो भ्रष्ट हो गया इधर कर्म नहीं किया ज्ञानी प्राप्त नहीं किया अभ्युद निश्चय बहिर्भाव नाहसो योग तत्फल से सम्यक दर्शन से अदर्शनाथ अभ्युदय निशेष बहिर्भाव नासे क्या है अभ्युदय निशेष बहिर्भाव ना तो अभ्युदय स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा ना तो मुख्य प्राप्त करेगा दोनों से हट गया नार्ग तत्फल से सम्यक दर्शन से कारण क्या योग मार्ग प्रभु हुआ उसका फल है सम्यक दर्शन जो ज्ञान जिसको नहीं हुआ कर्म पहले त्याग कर दिया था यह लोक फलोक प्राप्ति साधन योग मार्ग में प्रवृत्त तो हुआ उसका पहले सम्य दर्शन जब नहीं हुआ तो फिर अभिदेश से भी बहिर्भाव हो गया निश्चय से प्राप्त तो नहीं किया कोई नाश होगा तभी तत्व तो बहिर्मुखत्व तो एवं आत्यंतिकास्लोक पहले अर्जुन उवाच अयति हि पेतो योगसंसिद्धिं श्रद्धा श्रद्धेत योगाचल अग संि कांगतिण योगसंसिद्धिं अयति ही नयति यत्न प्रयत्न ठीक ठीक नहीं कर पाया श्रद्धे उपेत उपेत श्रद्धा से युक्त योगाभ्यास करता है श्रद्धा से युक्त होकर के किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं किया योगा चलित तो मानस चलित तो मानसम मरण काल में योग से मान विचलित तो हो गया योग संसिद्धि अप्राप्य योग सिद्धि को प्राप्त नहीं किया सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो ये कृष्ण कहाति गति किसी गति को प्राप्त करता है ठीक टीका में ती तहिर्मुख आत्यंतिकम समृतम यदि योग मार्ग योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया ज्ञान दर्शन प्राप्त नहीं किया तो बहिर्मुख हो गया ऐसा संकांशी कहते नहीं अयतिक भाषा में अयति ही अद्वे पेता श्रद्धा से जुक्त बहिरी कहीं श्रद्धा प्रयोग करता है तभी योग मार्ग आश्रय से तो योग का आश्रय करेगा श्रद्धा से यदि करता है योगमार्ग मार्ग में आश्रय कर प्राप्त कर लेगा न्याया योगाचरित मानस योगा चलित मानस है मन हट गया विक्षेप हो गया। में, ही का प्रयत्नवान योग मार्ग प्रयत्न जितने करना चाहे नहीं कर पाए पाया श्रद्धया था आस्थिक ये श्रद्धा आस्तिक बुद्धि से रूपये युक्त योगाद अंत काले भी चलित मानसम चलित मानसम का था मानवित मानस अंत में भी मानव विचलित हो गया तो भ्रष्ट स्मृति भ्रष्टास्मृति जैसे सभ्रष्ट स्मृति टीका मरण काले व्या इंद्रिय ज्ञान साधना अनुष्ण अवकाश अभाव युक्त ततश्चलमान सत्यम इति आह असंक्य नि मरण काले व्या इंद्रिय व्याकुला इंद्रिया इंद्रिय व्याकुल हो जाएंगे कष्ट हो तो होगा तो कुछ काम का नहीं करेंगे ज्ञान साधन अनुसार अवकाश अभाव ज्ञान के साधन निधि अनुसार अवकाश ही नहीं है सम तथल मानसोत्तम इसलिए योग से चलित मानस व्युक्तम इतिहास इतिहास इतिहा भ्रष्ट स्मृति स्मरण भ्रष्ट हो गया कुछ लोग सोचते हैं मरण काल में परमात्मा भवन का तो अंत काल समावे हो मरण काल में चिंतन करे तो मुग्ध हो जाएगा तो अभी सोचते अभी मरण काल आएगा उस समय चिंतन कर देंगे सरल से हो जाएगा क्योंकि इसे सोचते समय अभी सोचे की अभी मरण काल नहीं आया जो मरने वाला है वो भी सोचा है और कुछ कारेंगे पहले ही मरना हो जाता है ऐसे कहीं नहीं होता है की नोटिस पहले कि मरने का समय आ गया फिर बैठे कर हम चिंतन करेंगे ये नहीं होता है ऐसे संकल्प करते करते कभी कर खत्म हो जाता है जितने संकल्प करता है सब पूरा नहीं कर पाता है पहले ही सब चल जाता है इसलिए ऐसा नहीं पहले से अभ्यास करना पड़ता है व्याकुल इंद्रिय उस ज्ञान साधन अनुसार होगा भ्रष्ट स्मृति स्मरण इस भी नहीं होता है यदि पहले साक्षात्कार हो गया तो ठीक है नहीं तो अंतकाल में बड़ा कठिन है भ्रष्ट स्मृति होने पर क्या होगा सो अप्राप्य योगसंसिद्धि योगसंसिद्धि योग संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पा कर पाया योग फलम सम्यक दर्शन योग क्या है योग फल सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया कहां गति कृष्ण गति गति का गम्य तेजि गति किस प्राप्त करता है पुरुषार्थ ठीक है गम्य तेजी गति कर्मणि स्त्री भाग गम्य पुरुषार्थ किस पुरुषार्थ को प्राप्त करता है सामान्य प्रश्न अंतर्भाग विशेष प्रश्न दृष्टि कहाँ गति किसी गति को प्रश्न करता है तो किसी गति का सामान्य प्रश्न को अंतर्भाग करे विशेष क्या उसकी गति किसको को प्राप्त पुरुषार्थ को प्राप्त करेगा बोलो ृश्ण गचिष्टचिन्नो भय बिभ्रष्ट छिन्ना भ्रमितनश्यतिव नश्य अति महाबाहो अप्रति महाबा विमूो ब्रह्मण पथि विमूढ़ो ब्रह्मण पथि कच्चि छिन्नाश्यति कचित उठ अप्रतिष्ठ ब्रह्म पथि विमूढ़ नश्यति हे छिन्न अभ्र मेघ वायु के जैसे बादल इधर उधर हो गया फिर नष्ट हो गया इस प्रकार कच्चित उभय न नश्यति क्या नष्ट नहीं हो जाता बीच में उभय से भ्रष्ट हो गया योग मार्ग प्रतिष्ठा नहीं हो पाया के ब्राह्मण प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या होगा उभय नष्ट हो जाएगा ये प्रश्न है ठीक है में प्रशस्त प्रश्नार्थतम कच्चित इतिहास अंगीकृत आचस्ट कच्चित नो कचित प्रश्न है ये प्रशस्त प्रश्न के लिए क्या ऐसा तो नहीं होता है कच्चित इतिहास अंगीकृत किम कचित किम नो उभय क्या दोनों से भ्रष्टता तो नहीं हो जाता दोनों से कैसे कर्म मार्ग योग मार्ग कर्म मार्ग से भ्रष्ट क्योंकि सन्यास कर दिया सो कर्म त्याग कर दिया और योग मार्ग में प्रवृत्त हुआ उसका फल प्राप्त नहीं किया तो दोनों से भ्रष्ट हो गया विभ्रष्ट सन छिन्ना भ्रमश्य टीका में वायु न छिन्नम या उय विभ्रष्ट स्पष्ट उभय विभ्रष्ट क्या कर्म मार्ग योग मार्ग दोनों से वायु न छिन्नम विषक विषकड़ा हो गया मेघ अभ्रम यथा नश्यति मेघ है थोड़ा वायु इधर ले लिया थोड़ा इधर चला गया थोड़े हो जाता है और तो थोड़े मेघ चले जाने से वर्षा नहीं तद्वत इस प्रकार छिन्ना भ्रम इव नश्यति किसा शिमित मह निराश्य में कि न नश्यति नष्ट हो जाता है या नहीं अप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठकार से निराश हो नास की आशंका क्यों तो आश्रय कोई नहीं रहा निराश्रय हो गया योग मार्ग में नहीं कर्म त्याग कर दिया ठीक है हमें कर्म मार्ग रूप अवस्टम्भ भावेति ज्ञान मार्ग अवस्टम्भ तस्य भविष्यति शंका कहते कर्म मार्ग कर्म संन्यास कर दिया कर्म मार्ग रूप अवष्टम्भ आश्रय नहीं होने पर भी ज्ञान मार्ग आश्रय तो रहेगा तो नष्ट क्यों होगा अप्रतिष्ठ क्यों होगा ये आशंका है विमूढ़ाप्ति मार्ग ब्रह्म प्रति प्राप्ति मार्ग में ज्ञान प्राप्त नहीं किया मोह्रस्ते तो आश्रय नहीं रहा ठीक है नहीं कर्मिन प्रति यम आशंका ये आशंका कर्मी के प्रति नहीं जो कर्म करने वाले गृहस्थ कर्म फल प्राप्त करेगा उभय भी भ्रष्ट होगा तो कर्म त्याग तो, कर लिया ज्ञान प्राप्त नहीं किया फलाभिलासम त्यक्तवाईश्वरे सामर्प्य ठीक है वचनासंभवात्म देखो नहीं ही कर्मेण प्रति आशंका कहीं युक्ता पाठे आगे फलाभिलास अभिलाष त्यक्ता फलाभिलाष फल्छा का ईश्वरे समर्प्य जो कर्म करता है गृहस्थ फल इच्छा त्याग करके ईश्वर में समर्पण करके कर्म करता है अथवा समर्पण नहीं करके फल इच्छा से कर्म करे कर्म जो कर्म अनुसार करता है तो निरुपचार ने उसका भ्रंश हो नहीं सकता उपचारे उपचार मुख्य रूप से भ्रंश नहीं हुआ तो कर्म फल प्राप्त करेगा तो उसके प्रति शंका नहीं उभय उभय विभ्रष्ट शंका किसके लिए सर्व कर्म संस न्याग आज ज्ञानोपाय उपाय चौते अन्य प्राप्ति शायु सर्वकर्म सं कर्म त्याग कर दिया प्रसिद्ध त्याग पहले क्या था काम्य कर्म त्याग दिया था बाद में नित्य नियमित तो भी त्याग दिया तो सब कर्म त्याग विहिता नाम त्याग तो नित्य नियमित तो सब कर्म त्याग दिया और ज्ञानोपाय उपाय से विच्युत है श्रवण मन आसन ज्ञान प्राप्त नहीं किया योग से मन विचलित हो गया तो फिर अनर्थ प्राप्ति शंका युक्त अनर्थ प्राप्ति की शंका युक्त है इसलिए पहले इसे अध्याय में कह दिया था इस अध्याय में जो ष्ट अध्याय ध्यान करते हैं ये सन्यासी के लिए नहीं कि गृहस्थ के लिए क्योंकि उसके लिए आगे प्रश्न अर्जन करता है क्या दोनों से भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा तो दोनों से भ्रष्ट प्रश्न बनेगा सर्वकर्म सन्यासी के लिए गृहस्थ के लिए नहीं गृहस्थ यदि कर्म करता है कर्म नहीं करने वाले के तो जिस आशा में रह कर्म नहीं करता हो तो प्रत्यवाया उसके लिए विचार नहीं कर्म मार्ग में प्रभुत्व है कर्म करता है तो उभय भ्रष्ट नहीं होगा उभय भ्रष्ट तो भी होगा जी कर्म संन्यास कर लिया ज्ञान मार्ग में प्रभुत्व होकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो उभय उभयका है इसलिए यहाँ जो ध्यान योग सष्ट अध्याय में कहा गया सन्यासी के लिए इसे पहले कहा गया था भाष्य में विमूढ़सन ब्रह्म पति ब्रह्म प्राप्ति बोला एक संशय कृष्ण संशय छेमर्हशकद संशय संशयं संशय हे कृष्ण मैं संशय अशेषत छे अर्सी अशेषत संपूर्ण पुरा चेतन करना चाहिए अच्छे संशयता अन्दन नये उप पद्य अश तो अन्यता नहीं संशय का छेदन कर उच्छेद करने वाले आपसे भिन्न कोई नहीं होगा इसलिए इस संशय को अशेष पूरा पूरा उच्छेद करना चाहिए कर दीजिए ठीक टीका में यथोपदर्शित संशया अपकरणार्थम अर्जुन भगवंतम प्रेरण आशय है उपाय विभ्रत संशय उसकी निवृत्त अपकरण करने के लिए अर्जुन भगवान की प्रेरणा करते हुए कहता है संशय कृष्ण मतु अन्य कश्चित ऋषि संशय भगवान ऐसा कहेंगे मेरे से अन्य कोई कर देगा देवता है दे तुम्हारे संबंधी कोई संशय उच्च तुम्हारे संशय उच्चे कर देगा इस अर्जुन कहता तदन्य संशय से कोई नहीं कर सकता अन्य संशय छत्र अभाव फलितम अन्य संशय उच्छेद नहीं कर सकता है तो क्या हुआ इसलिए आप ही इस संशय उच्छेद करो भाष्य में आया एतन में एक संशय हे कृष्ण छेतु अपने तुम अपनयन कीजिए अरहसी अहसी अशेषेद करना चाहिए तदन्यस्तु तदन्य तत्वअ्य आपसे भिन्न तत्वअ्य ऋषि देव बा चेतन आसित संशय से नहीं इसमें दुपद्य कोई ऋषि हो देवता तो हो इसके से नाश करने वाले कोई नहीं होगा यश न संभवती कही कहीं नहीं पाती न ही उप न सम्भवती कोई संभव नहीं अर्थ तम एवं क्षेत्र इसलिए आप ही इस संशय का उच्छेद करिए करना चाहिए देते। योगिनु नाशा नशाशंका परिहरन उत्तरमाह मह योग मार्ग में प्रभुत है ज्ञान मार्ग में संन्यास करके नाश आशंका का परिहार करते नाश नहीं होगा परिहार करते हुए भगवान उत्तर देते है श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे ना मु विनाशस्तस्य विनाशस्तस्य विद्यते मही विद्यते नही कल्याण दुर्गति पार्थ तस्य तस्व नूत्र विनाश विद्यति सन्यासी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया नूत्र इसलोक में अथवा परलोक में विनाश नो नहीं अस्मद कच्चित कल्याणकृत दुर्गति में नहीं गचती न गति दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है कल्याण करता है शुभकर्म करने वाले दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा नाश नहीं होगा ठीक है टीका यद उभय्रष्टोगी नश्यती कथ नहीं पार्थ वे ना मुतत्र विनाश ते क्यों नहीं तत्र नहीं नहीं तेतुम नही कल्याण कसि दुर्गति हेतु न अमुत्र नमुत्र पोक में विनाशो तस्य ते विनाश तसे ना विद्यती टीका मैं योगिगयाद विभ्रष्ट अहिको न नाश शिष्टाग्रह लक्षण नवतीद्भा योगी मार्गद्वयाद विभ्रष्ट मार्ग कर्म मार्ग भ्रष्ट हो गया कर्म सन्यास कर दिया और ज्ञान मार्ग से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो विभ्रष्ट हो गया अ को नाश इस नास्लोक में नाश क्या है शिष्ट गढ़ लक्षण शिष्टर को निंदा करेंगे कर्म सो तो कर बैठा कुछ नहीं हुआ शिष्टर की निंदा है ना ये सद। गढ़ालक्षण न भवती क्यों नहीं श्रद्धा दे सदभाव शिष्ट ग्रहालक्षण योगीनो मार्गद्व विभ्रष्ट से को अहिको नु शिष्टो क्या नहीं? शिष्टगर लक्षण शिष्टग्रह लक्षण नक्षण हो जाएगा शिष्टग्रह लक्षण न श्रद्धा सद्भाव ये हो जाएगा, जाएगाग्रह लक्षण न श्रदे सद्भाव शिष्टग्रह निंदा रूप नाश नहीं है श्रद्धा सद्भाव श्रद्धा उसकी हे श्रद्धा प्रयत्न करता है निंदा नहीं न नवती शिष्टग्रह लक्षण नवती श्रद्धा दिशा तथा कथम आमस्मिक नाश न शून्यशंक्यो नवती नहीं रहने पर ही हो जाएगा शिष्टग्रह लक्षण न श्रद्धा दिषद कथम आमुषम का नाश शून्य तुम तो, आमुषिक कैसे नहीं होगा यहाँ लोग निंदा नहीं करेंगे क्योंकि श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करता है ठीक है लोग निंदा नहीं करेंगे किन्तु पर लोगो तो नाश हो जाएगा आगे तो सद्गति प्राप्त नहीं करेगा कर्म नहीं किया और मुख्य प्राप्त नहीं करेगा कर, करेगा ज्ञान नहीं हुआ तो नाश क्यों शंका नहीं नाश शून्य क्यों नहीं है कथम आमुष्म शून्य नाश क्यों नहीं होगा इतनाशं तद्रूप निरूपण पूर्वक तदभाव प्रति जानित तदरूप मतलब नाश नाशरूप तत्प से लेना, लेनाश के स्वरूप के निरूपण करके निरूपण करके तद्रुप निरूपण पूर्वक नाशरूप निरूपण पूर्वक तदभाव प्रति जानित तदभाव का नाश अभाव नाशा भाव प्रतिज्ञा करते नाश नहीं होगा तदरूप में तत्पर तदभाव में तत्पर लेना नाश के स्वरूप करके नाश के प्रति की प्रतिज्ञा करते भगवान भाष्य में आया नाशो नाम पूर्वस्मात्न जन्म प्राप्ति ये नाश है पूर्व जन्म की अपेक्षा निकन्म प्राप्त करेगा तो नाश होगा स योग भ्रष्ट योग भ्रष्ट को इसे नाश नहीं हीन जन्म प्राप्ति नहीं ठीक है तत्र हेतु भाग विभाजते क्यों नाश नहीं नहीं ही कल्याण करते कशित हेतुभागे उसका विभाग व्याख्यान भाष्य में न ही एक क्योंकि कल्याणकृत कल्याण करने वाले शुभकृत कश्चित कल्याण करने वाले पाप कर्म करने वाले तो होगा नहीं कि सन्यास ले लिया तो कर्म जो कुछ करे तनाश नहीं गई बात नहीं कल्याणकृत हो तो शुभकृत कश्चित दुर्गतिम न गुर्गति है कुछ गति निकट गति निकृष्ट जन्म प्राप्ति नहीं करता है ठीक है उभय भ्रष्ट श्रयम आदे स्वामी श्रवनादेश भावाद जो भ्रष्ट हुआ वो कल्याण कैसे कैसे हुआ जो कल्याण को प्राप्त नहीं करेगा ये तो उभय भ्रष्ट हो गया तो शुभ कैसे होगा तो कहते उभय भ्रष्ट होने पर भी श्रद्धा है अयति सद्य श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करता है श्रद्धा इंदिरा संयम आदि इंदिरा संयम योगाभ्यास वैराग्य ये सब उसके पास है स्वामी कृत श्रवनादेश अर्धकृत श्रवण मान ने भी थोड़ा क्या है पूरा नहीं कर पाया साक्षात्कार नहीं हो साक्षात्कारी कृत श्रवनादेश भावार्थ सत्वात्थ इसलिए उपपरणम शुभकृतम शुभकृत तो है श्रद्धा इंद्र समय में वैराग्य ध्यान अभ्यास करता है श्रवणादि कुछ किया है साक्षात्कार नहीं होने पर भी उपपरनम शुभकृतम है तो शुभकृत होने से कल्याण करती कचि दुर्गति तात न गति तो तात कैसे कहते ताते कथम पुत्र स्थानीय शिष्य संबोध्यते शिष्य तोनीय है उसको अभी अर्जुन शिष्य रूप से स्थित है उसको तात कैसे कहते ये तो पुत्र स्थानीय शिष्य संबोध्यते पितर तात शब्द का पिता को भी तात कहते और ये पुत्र स्थानीय शिष्य उसको कैसे कहते हैं इत्याश्या भाष्य है में तनोती आत्मान पुत्र इति पिता तात उच्चते पिता को तात क्यों कहते आत्मान पुत्र रूपे आत्मा को पुत्र विस्तार करता है स्वयं आत्मा ही पुत्र रूप उत्पन्न होता है तनोति आत्मान पुत्र अपने को पुत्र रूप में विस्तार करता है इसलिए पिता को तात कहते है पिता को तात कहेंगे पिता एवं पुत्र पुत्र उच पित पुत्र पिता ही पुत्र से उत्पन्न होता है तनोती आत्मान पुत्र उपन्न पिता अपने को पुत्र से विस्तार करता है ऐसे पिता ही पुत्र पिता व पुत्र इति, थी पुत्र उच्चे थे पुत्र को भी ही पुत्र उचाया इसलिए पुत्र को तात कहते पुत्र को ता कहेंगे शिष्य को क्यों कहेंगे शिष्य पुत्र तुल्य उचे शिष्य पुत्र तुल्य ऐसे उसको तात कहते हैं तेन पुत्रीय शिष्य इति संबोधन अविरोधम पुत्र को ता कहतेष्यों तो के लिए संबोधन कोई विरुद्ध नहीं कल्याण कचित दुर्गति गति न गच्छति कुत्स गति कुत्ता निकष्ट गति को प्राप्त नहीं करता है क्यों नहीं कल्याणकारी वो कल्याण करता है कल्याणकारी शुभकर्म करता है इसे दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा ये नासा भाव स्वास्थ्य में गति कल्याण दुर्गति तही गति श्लोकोत्री दुर्गति योगी नाशा भावी योग भ्रष्ट हुआ भ्रष्टोक परलोक में नशा नहीं होगा नाशा भावी फिर क्या होगा किमती इसे आगे पूछते हैं किन्तु अस्वती फिर क्या होगा तो उसका उत्तर तत्र त्लोकन उत्तर महा श्लोक से उत, उसका उत्तर देते है प्राप्य पुण्यकृत नुषि शाश्वती साश्वती शुचीना श्रीमतांगे शुचीना श्रीमतांगे योग भ्रष्टोजा नुषि शाश्वती ष्टो शो मू नो